साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद तो यहाँ अग्नि वायु इंद्र उस ब्रह्म के पास जाते हैं भले ही पहचान नहीं पाए थे कि यह ब्रह्म तत्व है जब साधना करने लगते हैं तो ब्रह्म तत्व की अनुभूति हुई यह कहना बड़ा कठिन है क्योंकि मनुष्य के जीवन में साधनात्मक जीवन में झलकें तो आती हैं इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं पर मैं उस ब्रह्म का दर्शन कर पाया हूँ या नहीं उसकी अनुभूति कर पाया हूँ या नहीं यह हमें समझ में नहीं आता है जब तक कि साक्षात ब्रह्म विद्या मुझे स्वयं समझा नहीं देती है भगवान की कृपा जब तक मुझे समझा नहीं देती है यहाँ पर यही कहा गया है ये तीनों साधक हैं अग्नि साधक है वायु साधक है इंद्र साधक है अग्नि किसका रूप है अग्नि वाणी के प्रतीक है वाणी के अधिष्ठाता देवता हैं, वायु को मन का प्रतीक माना गया है वाणी और मन ये दोनों उस तत्व के समीप तक पहुंचकर उसे न पाकर वापस लौट आते हैं हम वेदांत में पढ़ते हैं यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अर्थात वाणी और मन उसे न पाकर वापस चले आते हैं ठीक वैसे ही अग्नि और वायु यक्ष के पास जाकर उसे न पहचान कर वापस लौट आते हैं इन देवताओं के राजा इंद्र हैं इंद्र ने ब्रह्म की प्रतीति कर ली भगवान की कृपा इंद्र पर हुई उस ब्रह्म विद्या ने ईश्वर की कृपा ने उन्हें बता दिया कि वह ब्रह्म ही था जिसको इंद्र ने देखा था अग्नि और वायु ने देखा था अन्य सभी देवताओं की तुलना में इन तीनों देवताओं की विशिष्टता हुई क्योंकि उन्होंने समीप से जाकर के उस ब्रह्म के दर्शन किए थे अब अगले मंत्र में बताते हैं तस्मा द्वाइंद्रो तीतरा देवान्दिष्ठम पस्पे न प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेती इसलिए इंद्र अन्य सभी देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गए अग्नि और वायु की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हो गए क्योंकि इंद्र ने समीप से ब्रह्म का स्पर्श किया था उन्होंने ही सबसे पहले भगवती की कृपा से ब्रह्म विद्या की कृपा से साक्षात अनुभव किया कि यह ब्रह्म है इंद्र ने ही आकर अग्नि और वायु को बताया कि वह यक्ष ब्रह्म है हमें इस परम तत्व का बोध कैसे होता है एक दिन हमने कहा था हृदय रूपी अनुभूति की गुफा में इसका बोध होता है महाभारत में यक्ष प्रश्न में एक श्लोक है युधिष्ठि से यक्ष ने प्रश्न किया था कह पंथा रास्ता कौन सा है उसके उत्तर में युधिष्ठि ने कहा था श्रुतियोर तर्कोप्रतिष्ठ नासोर नासोर्मुनीस मत न भिन्नम धर्मस्तत्व निहित गुफायाँ महाजनो ये नतः सपंथा धर्म का तत्व गुफा में बंद है किसकी गुफा है बोध की गुफा है अनुभूति की गुफा है इसीलिए इस तत्व के दर्शन में कठिनाई आती है क्योंकि इस गुफा में घुसने का साहस लोगों को नहीं होता है उन्हें डर लगता है कि इस गुफा में घुसेंगे तो पता नहीं यह कैसी गुफा है अंधकार से भरी है या भूल भूलैया में भटका देने वाली गुफा है इसीलिए बहुत से लोग इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते हैं पर जो धीर होता है साहसी होता है वह इस अनुभूति की गुफा में प्रवेश करने की चेष्टा करता है और जब प्रविष्ट होता है तो मानो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके मैं वही हूँ इस प्रकार की अनुभूति करता है यहाँ भगवती की कृपा से इंद्र मानो अनुभूति की गुफा में प्रविष्ट होते हैं और उस तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं वहाँ वायु नहीं गया माने मन नहीं गया वाणी नहीं गई इसका मतलब अग्नि नहीं जा पाया अब इंद्र बुद्धि के प्रतीक हैं यह बोध की गुफा है हमें अनुभूति या बोध बुद्धि में ही होता है हमारी बुद्धि चैतन्य की आत्मा से प्रकाशित होती है तब हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं ये तीनों देवता अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हैं और इंद्र सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे ही एकमात्र उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने में समर्थ हुए थे एक कथा के माध्यम से यहाँ तक बात रखी गई अब इसके पश्चात वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं यह साधनात्मक पक्ष है अभी तक जो हमने देखा था वह विचार का पक्ष था बहुत विचार किया गया गुरु जी ने विचार के माध्यम से उपदेश प्रदान किया उन्होंने कहा अपने भीतर झाको वस्त भीतर देखने की चेष्टा करो एक आँखों का आँख है कानों का कान है प्राणों का प्राण है वाणी की वाणी है और इस प्रकार गुरुजी ने शिष्य को उस चैतन्य तत्व की ओर बढ़ाने की चेष्टा की यह प्रकरण हमने देखा यह प्रकरण समाप्त हुआ